चार सौ चौसठ श्लोक तक कुछ विचार हो गया आगे नाना तो का निषेध नाना माने भेद अनेक नाना नाना शब्द का अर्थ होता अनेक भेद भेद का निषेध करना भेद का निषेध कैसे करेंगे श्रुति के आधार पर ही किया जा सकता है भेद दिख रहा है तो इस ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण से तो निषेध करना मुश्किल ही पड़ेगा इसको यह अलग है यह अलग है पेड़ अलग जमीन अलग आमोद अलग पृथ्वी जल तेज वायु अलग अलग रूप से भाष रहे हैं तो प्रत्यक्ष जो गृहित हो रहा है तो इसको निषेध ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से तो संभव नहीं है स्मृति के सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि दिखता है देखने पर भी होता नहीं है इतना तो ख्याल है कहाँ देखा ऐसा दिखता है सिर्फ देखने पर भी होता नहीं है ऐसा ख्याल है रज्जू सर्फ रज्जू सर्प मरुमरी दिखा है जल दिखता है होता नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत धोखेबाज है दिखता है सर्प किंतु, किंतु मिलता नहीं है दिखता है जल मरुभूमि में किंतु मिलता नहीं कहीं सही भी होता है कहीं गलत भी होता है इस स्थिति होती है प्रत्यक्ष प्रमाण में कभी धोखा होता है धोखा होना माने वस्तु तो पुरुष कुछ हमको ज्ञान हुआ कुछ धोखा को जो यथार्थ ज्ञान में लेते हैं जज्जु में सर्वभाषणा मरुभूमि में जल भाषना सीपी के टुकड़ा में चांदी भाषण ये सब प्रातिभाषिक शब्द स्वप्न में भी दिखता है किंतु होता नहीं है वस्तु ये भी वैसे दिख रहा है किंतु है नहीं करके निषेध करना है इसको तो निषेध अब ऐसे अटकलबाजी से तो संभव नहीं होगा श्रुति के आधार पर लेना पड़ेगा नेह नानास्त किंचना श्रुति यह मैंने अस्मिन ब्रह्मी इस ब्रह्म में आत्मा में नाना कोई चीज नहीं है ऐसा श्री कह नहीं नेह नानास्ती किंचना यह नाना किंचना नास्ती यह माने आत्मनी नहीं इस ब्रह्म आत्मा में नाना माने भेद कुछ भी नहीं है नाना अगर आत्मा में होता भेद होता तो सुसुप्ति आदि में भी नानात्मक तो की उपलब्धि होनी चाहिए किंतु सुसुप्ति समाधि में नानात्म तो की उपलब्धि नहीं होती नानात्व की उपलब्धि कब है जागृत और स्वप्न भेद की उपलब्धि यही है जागृत में भेद दिखता है स्वप्न सुशुक्ति आदि में भेद का नाम निशान नहीं है तो ये बहुत विचार करके इस श्रुति के ऊपर विश्वास करके कौन सी श्रुति यह नानास्ती किंचना ये श्रुति यह माना इस आत्मा में नाना किंचना नास्ती न ना इ नाश्ती है इस आत्मा में नाना नहीं है इस श्रुति के आधार पर विचार करेंगे तो आपको सत्य बुद्धि तो हो रही है जागृत जगत में क्योंकि धोखा भी है वो तो धोखे वाले को भी साथ रखना देखने पर भी वस्तु होता नहीं है ऐसा हमको कुछ स्थानों में प्रतीत हुआ है जागृत नहीं दिखता है वस्तु होता नहीं है कहां देखा ये रज्जु सर्प, जहां रज्जु में सर्प बुद्धि होती है देवता तो सर्प सर्पगुंड होता है मरूभूमि में जल बुद्धि ऐसे ऐसे दृष्टान्त को सामने रखा। तो उसी प्रकार ये ही नहीं है श्रुति बोलती है नेह नानास्तिक इस श्रुति के आधार पर यहाँ निषेध करता है इस आत्मा में इस ब्रम में नाना मन भेद कुछ भी नहीं है इसका निषेध द्वैत का निषेध करते समय यही स्मृति को प्रबल बना के रखना होता है ह नानास्त किंचन इस रूप के आधार में कुछ भी नहीं है हम अकेले होते हैं तो इसी प्रकार यहाँ नानात्म तो का निषेध का प्रकरण है माना एक ही अद्वैत आत्मा है बाकी कुछ भी नहीं है नहीं है तो फिर दिखता कैसे जैसे रज्जू में सर्प दिखता है यानी अधिष्ठान होता है यहाँ जगत कल्पना का अधिष्ठान आत्मा है उसी आत्मा में निषेध कर दिया जाता है जगत घनामान की कोई चीज नहीं है जैसे रज्जु में कल्पना होती है तो रज्जु में ही सर्प का निषेध कर देते हैं तो जगत कल्पना के आधार है आत्मा है आत्मा जगत बुद्धि से दिख रहा है ये तो ये इस वाक्य के ऊपर विश्वास करके चले नेह नानास की चिंता यह स्मृति है इसके आधार पर विश्वास करेंगे तो आपको ऐसे प्रतिभा ये कहना है परिपूर्णं अनाद्यन्तं अप्रमेयं अविक्रियं एकमेवाद्वयं ब्रह्मा नेह नानास्ति किञ्चन परिपूर्णं अनाद्यन्तं अप्रमेयं अविक्रियं एकमेवाद्वयं ब्रह्मा नेह नानास्ति किञ्चन देखो ब्रह्म एक है आत्मा एक है परिपूर्ण है व्यापक है माने अभी परिचिन्न रूप से बास रहा है शरीर के कारण ये शरीर को विचार से हटा करके देखो तो आत्मा कोई परिचिन्न छोटा बड़ा ऐसा नहीं व्यापक में पाया जाए परिपूर्ण है और अनादि अनंत है माने उत्पन्न भी नहीं होता उसका नाश भी नहीं होता जो उत्पन्न नहीं होता उसको अनादि बोलते हैं और जिसका नाश नहीं होता उसको अनंत बोलते हैं अनादि अनंत है आपका अनादि काल से है अनंत काल तक चलने वाला है शरीर आदि जैसा नहीं है आत्मा अनादि बने उत्पत्ति नहीं है उसकी और अनंत बने विनाश नहीं है ऐसा आत्मा अप्रमेयम कहते हैं ज्ञान का जो विषय बनता है उसको प्रमेय कहते हैं जैसे मकान प्रमेय है हमारे ज्ञान का विषय बनता है हम जानते हैं इसको तो आत्मा अप्रमेय है किसी ज्ञान का विषय नहीं बनता अप्रमेय है जो ज्ञान का विषय होते हैं उनको प्रमेय कहते हैं। अप्रमेय आत्मा अप्रमेय है मैंने ज्ञान का विषय नहीं आत्मा ज्ञान, आत्मा ज्ञान कहते हैं ना वास्तव में वो है आत्मा का ज्ञान नहीं होना तो अज्ञान को हटाने में काम आता है अज्ञान निवृत्ति के लिए है वो आत्मा तो स्वतः ही है क्या ज्ञान माने अपने से भिन्न को ज्ञान होना है आत्मा स्वयं वहां ज्ञान होने की संभावना नहीं ज्ञान रूपी है वो वो आत्मज्ञान बोलते हैं वास्तव में वो काम आता है अज्ञान को हटाने में अप्रमेयम कहा आत्मा प्रमेय नहीं है विषय नहीं है विषय होता है, है प्रमेय ज्ञान का जो विषय है उसको कहते हैं प्रमेय आत्मा अप्रमेय है अप्रमेयम और अविक्रियम क्रिया परिणाम आदि क्रिया उसमें नहीं है जो बिगड़ने वाले होते हैं ना उनमें क्रिया होती है जैसे शरीर विकृत होता है तो आत्मा अभिक्रिय है एक रस रहता है एक स्वभाव वाला है उसमें बिगड़ना होता नहीं अभिक्रियम एकम एवं अद्वयम ब्रह्म ब्रह्म एक है एक ही है एकम एवं अद्वयम ये तीन पद क्या करता है सजातीय विजातीय स्वगत तीनों वेदों से रहित करता है ब्रह्म एक ही है एकम एवं अद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किचना यह श्रुति वाक्य या मिलाकर का इस ब्रह्म में नाना किंचना नास्ती इस ब्रह्म में नाना कुछ भी नहीं है अकेला है जगत का बाद स्तृति के आधार पर करना होगा जैसे सुसुप्ति में जगत होता तो सुसुप्ति में भी भाषणा चाहिए समाधि में भी भाषण चाहिए सुखी समाधि में जगत भाषता नहीं एक ही आत्मा ही भाषता होता आत्मा एक ही है बाकी ये प्रपंच जो अभी आपको सत्य बुद्धि हो रही है रज्जू में जिस काल में सर्प बुद्धि होती है उस काल में सत्य ही समझता है अगर वो सर्प को सत्य नहीं समझता है तो डरना नहीं चाहिए डरता है ना इसके मतलब सत्य समझता है किंतु कालांतर में असत पाया जाता है रज्जू का ज्ञान जब होगा तो सर्प किस रूप में पाया जाता है असत रूप है ही नहीं उसका रूप तो वैसे जगत भी अगर वो आत्मा में आत्मबुद्धि हो करके वहां आपकी दृष्टि पहुंच जाए तो जगत उसी रूप में रूप में असतृत निभाएगा है नहीं भाषेगा इस तरह से भाषण होगा माने प्रादिभाषिक सत्ता से तो आप उठ जाते हैं रज्जु में सर्पबुद्धि होती है प्रादिभाषिक सत्ता है प्रतिपी काल में ही वो बस्तुए अन्य काल में नहीं है वो प्रादिभाषिक सत्ता है वहां से तो आप उठ जाते हैं रज्जु का ज्ञान होता है सर्व नहीं है करके निर्णय ले लेते ले हैं व्यावहारिक सत्ता से उठते नहीं बात इतनी है जैसे प्रादिभाषिक सत्ता से व्यावहारिक सत्ता में आते हैं आप वैसे व्यावहारिक सत्ता से आपको पारमार्थिक सत्ता में जाना होगा तब जगत नेहनानाश थी जनश्रुति को तब समझेंगे तीन सत्ता है व्यावहारिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता प्रादिभाषिक सत्ता प्रादिभाषिक सत्ता से तो उठ जाते हैं आप स्वप्नों ने देखा बहुत कुछ देखा था जबते समय में आ कुछ नहीं है ऐसे बुद्धि हो जाती है वो काल में ही था वो जो काल में हो अन्य काल में न हो ऐसे वस्तु को प्रातिभाषिक वस्तु बोलते हैं ज्ञान काल में है थोड़ी देर बाद बाद हो जाता है जैसे सोपना भर स्वप्न के पदार्थ होते हैं जबते ही नहीं है करके निश्चय होता है आपको क्या होता है जो भी संसार आपने स्वप्न में अनुभव किया बिल्कुल नहीं कर है करके बोलते हैं ऐसे विश्वास के साथ बोलते हैं आप उसको किन्तु ये व्यावहारिक जगत से अभी उठे नहीं जैसे प्रादिवासिक जगत से उठते हैं आप व्यावहारिक जगत में आते हैं वैसे व्यावहारिक जगत से भी उठ करके पारमार्थिक तक पहुंचे तो ये भी वैसा ही है तब आप बड़े उत्साह के साथ बोलेंगे कि नहीं है जगत बोल पा कठिनाई यही है कठिनाई कि व्यावहारिक जगत से उठ नहीं पा रहे पारमार्थिक सत्ता में जाए ना जगत को बाध करने में कोई समय नहीं लगने वाला है जैसे शोत्र ने क्या क्या देखा था जगते ही बात कर देता है नहीं बिल्कुल नहीं गलत ही बोलता है वो स्वयं बोलता है स्वयं देखा स्वयं गलत निश्चय कर लेता है उसको वो जग जाता है माने जग न माने प्रादिभाषिक सत्ता से व्यावहारिक सत्ता में आया वो उस सत्ता के वस्तु को बाद किया ये जो व्यावहारिक सत्ता में भाषने वाली जगत है इसको बाधने के लिए आपको कहां पहुंचना पड़ेगा पारमार्थिक सत्ता में पहुंचना पड़ेगा तब बाधित दिखेगा ये अब व्यावहारिक सत्ता में बैठे बैठे व्यावहारिक सत्ता को बांधना मुश्किल पड़ेगा हाँ। जैसे स्वप्न में रहते हुए स्वप्न को असत समझना मुश्किल होगा वहां तो, तो सत्य मानता है वहां पानी पीता है भोजन करता है उसका लेकिन सत्य मानता है किंतु जगता है तो झूठा मानता है वहां से जग जाता है क्यों उसने सत्ता बदल दी क्या बदली किस सत्ता में आया वो व्यवहार में आया तो स्वप्न को बात कर देता है वो वैसे पारमार्थिक सत्ता में पहुंच जाएं आप ये स्मृति पारमार्थिक सत्ता में पहुंचा करके बोलती है ना स्थिति जाए अगर यहां से भी जगह ये भी स्वप्न है पारमार्थिक सत्ता की अपेक्षा ये भी स्वप्न है पारमार्थिक सत्ता में पहुंचेंगे तो वैसे आपको ये जगत नाम देखिए नहीं बच्चे ये स्थिति है तो ये कहा एकमेव अद्वयम ब्रह्म नया नाना स्थिति जरा एक ही अद्वैय ब्रह्म है ये नाना कुछ भी है माने व्यावहारिक सत्ता में बैठ करके व्यावहारिक जगत को बाधने पाएंगे आप इसके लिए आपको यहां से जैसे स्वप्न से इधर आते हैं तो बांधते हैं बात करते हैं उसको कर कहाँ आते हैं व्यावहारिक में आते हैं तो प्रादिवासी को बात कर देते हैं उस सत्ता को छोड़ते हैं आप तब बात करते हैं वैसे यहां भी बुद्धि से इस सत्ता को छोड़िए आप जहां आप बैठे हैं किसमें बैठे हैं अभी जावारिक सत्ता में बैठे इसको छोड़ बुद्धि से पारमार्थिक सत्ता में चलो और छोड़ना के ये श्रुति के आधार लेकर के छोड़ो नेह ना तीन जना ऐसे श्रुति बोल रही है और देखो युवती लगाओ सुसुप्ति आदि में देख लो जाकर के जगत है कि नहीं वहां जिसके लिए आपाधापी करते रहे जागृत में सुसुप्ति आदि में नहीं है वो जगत श्रुति तो जो बोल रही है बिल्कुल सत्य है लगा नहीं। कहां? तो आपको यहां से उठना पड़ेगा ना वहां वो कहते हैं गोप्यास आदि अभी तो जीवन मुक्ति की चर्चा में कहा पूर्वक अभ्यास के कारण होता रहेगा जैसे स्वप्न में वस्तु देखा व्यक्ति जग गया व्यापारिक सत्ता में आया तो बात कर दी फिर भी याद तो होता है उसका नहीं है करके निश्चय कर लिया फिर भी स्मरण तो होता है ना कैसा तो देखा ख्याल आता है वैसे ही यहां भी आपके सब कुछ होगा बाधिता से काम चलेगा डरो मत। इस सत्ता वो बारो पारमार्थिक सत्ता में बैठो पूर्व पूर्वाभ्यास के कारण जैसा करता था तो संस्कार जब तक प्रारब्ध है जीवन है तब तक वो चलता रहेगा माने यार जगत को कुछ करना नहीं है मन से उसकी हटाना है निवृत्ति करनी है पूर्व संस्कार के बल पर भोजन पानी आदि होता रहेगा कोई चिंता की बात नहीं है सत्ता से बोल रही स्तृति देह नाना स्थिति कना कैसे इस ब्रह्म में कुछ नाना नहीं है कहा आगे ब्रह्म का स्वरूप ऐसा ही है नाना होना संभव नहीं सदघनम चिदघनम नित्यम आनंद घन एक सदघन चिदघन निनंदनंदनमक्रियमेवाद्रेहना ये नानास्त ये श्रुति अंश है वृद्धारण्य में कहा है देह नानास्तिकिंजना श्रुति का वाक्य है ये कहते हैं देखो ब्रह्म का स्वरूप ऐसा है कैसा है सत सति सती सत ठोस है वो जैसे नमक ही नमक का जो ठोस पदार्थ होगा उसको लवण घन बोलते हैं जिधर भी चाटो खारा मिलेगी उसको मिश्री को मधुर घन बोलते हैं मिश्री को जिधर से भी चाटो क्या मिलेगा मधुर मिलेगा छोड़ करके भीतर का तो मधुर मिलेगा उसको मधुर मधुरघन कहते हैं लवन को लवनघन कहते हैं वैसे तो आत्मा सदघन है माने भीतर बाहर जिधर भी देखो सत ही सत पाया जाता है वहां क्या पाया जाता है सत, असत नहीं पाया जाता वहां आत्मा सदघन है ब्रह्म सद्घन है और चिदघन चेतनी चेतन पाया जाता है माने चेतनी चेतन का जो ठोस कुंज होगा उसको चिदघन बोलते हैं माने भीतर बाहर नीचे ऊपर चारों तरफ जो चेतनी चेतन का पुंज बना हो उसको चित घन हैं चेतनी चेतन है वहां पर कोई जड़ नाम की चीज नहीं है वहां कहीं से भी देखो चे, चे, चे, चेतन मिलेगा वहां ब्रह्म का स्वरूप ऐसा है और नित्यम शाश्वत है नित्य है कभी भी उसको अब उसका अभाव नहीं होता शरीर बदलता रहेगा चंदु आत्मा बदलने वाला नहीं नित्य है जैसे एक व्यक्ति पुराना कपड़ा हटा देता है दूसरा कपड़ा पहन लेता है तो कपड़ा बदल गए व्यक्ति नहीं बदला वहां कपड़ा बदल गया पहले वाला चला गया दूसरा आया व्यक्ति नहीं बदला वैसे आत्मा उस स्थान में है इस शरीर को छोड़ देता है अगला शरीर ले देता है जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक शरीर लेगा तो यह शरीर छोड़ने वाला दूसरा शरीर लेने वाला वो, वो बदला हुआ नहीं होता शरीर बदल गया शरीर को बदलने वाला व्यक्ति नहीं बदला, वो आत्मा होता है नित्यम नित्य है और आनंद घन है माने सुखी सुख का पुंज है वह, दुख का नाम और निशान नहीं है सुख के पुंज को आनंद घन आनंद माने सुख शुक, सुख का पुंज है जिधर भी और सुखी मिलेगा वहां सुख का पुंज है थोड़ा सा देखना हो वो सुसुप्ति में देखेंगे दृष्टांत और सुसुप्ति से ऊपर पहुंच नहीं पा रहे हैं दृष्टान्त सुसुप्ति है वहां कोई दुख का कुछ दुख का अनुभूति होती है क्या नहीं कितना बड़ा रोगी हो जब गाढ़ निद्रा में जाता है मस्त रहता है उसका उतने काल तक बाद में जैसे जगता है छटपटाने लगता है हाई पोवर लग जाता है माना आत्मा वहां आत्मा में बैठा हुआ है उसका सुसुप्ति मिलती और जागृत में शरीर के साथ उसका संबंध हो जाता है तो वो दर्द अपना दर्द मान के चिल्लाता है ये सीधी सीधी बात है अपने स्वरूप में पहुंचने पर दुख का नाम नहीं है इसके लिए एक दृष्टांत है शिशु वो सदघनम चितनम नित्यम कहा वो सदघन मैंने सती सत का घन एक है वो वहां असत पदार्थ मिश्रित नहीं है और चित्त घनम ही चेतन का पुंज है वो और नित्यम आनंद घनम आनंद घन का सुखी सुख है उसमें दुख नाम दुख के कोई नाम और निशान नहीं ऐसा ब्रह्म होता है और अक्रियाम क्रिया रहित है हलचल नहीं होता उसमें कोई क्रिया नहीं परिणामी क्रिया भी नहीं गमनागमन आदि क्रिया भी नहीं एक तो बदलाव क्रिया होता है परिणामी क्रिया ये शरीर में परिणाम चल रहा है जैसे बालक पैदा हुआ था उस स्थिति में कई बदलते बदलते बदलते प्रतिक्षण बदल रहा परिणाम का हो रहा एक एकाएक बुढ़ा थोड़ी होता है आदमी हर क्षण क्रिया हो रही है उस क्रिया के कारण बदलाव आ जाता है आत्मा ऐसा नहीं और एकमेव एवं अद्वयम ब्रह्म ब्रह्म एक है हाँ आगे एवं शब्द आगे अद्वय शब्द है ना एकम माने होता है सजातीय भेद का विषय कभी कभी क्या होता है एक ही व्यक्ति में भी भेद होता देखो शरीर एक है कि दो है शरीर हाथ शरीर नहीं है ऐसी बुद्धि होती है ये हाथ है ये, ये शरीर नहीं है तो यह हाथ का शरीर का भेद हाथ में हाथ का भेद शरीर में भी भिन्नता आती है एक में भी आता है वो तो कहाँ आता है सावय पदार्थों में एक में भी भेद आता है एक कोने का भेद दूसरे कोने में आ जाता है किसमें आएगा भेद सावय पदार्थ अब ब्रह्म का आत्मा कैसा है मेरे भाई इसलिए वहां स्वगत भेद आने की संभावना नहीं है मैंने हमारे में हमारा भेद मिलता है कान का भेद आंख का भेद ऐसा मिलता है सावय पदार्थों में किन्तु वहां संभव नहीं मेरे निर्भय है एकम माने ब्रह्मा कोई अवयव वाला नहीं है किसी पर किया हुआ और एवकार से क्या किया सजातीय भेद एक ही है जैसे मनुष्य है एक ही जाति के अनेक हैं यहां अनेक है एक ही जाति के मनुष्य है सारे किंतु तो? अनेक है ब्रह्मा ऐसा अनेक नहीं है जिसके लिए एवा कहा हाँ। एकम एवा और अद्वयम से का निषेध किया है ब्रह्मा से इतर भी कुछ होगा ये शंका होते तो नहीं है अद्वयम शब्द से बोला है एकम एव रित्य सदैव स्वमग्रे आशित एकमेव आदित्य वही मंत्र है एकम एवं आदित्य छंद एकम एवा के अद्वितीय तो में का मंत्र है एकम एवं अद्वितीय तो वही द्वितीय में द्वयम बना हुआ यहाँ वही एक ही प्रत्यय भी होता है और तीय के जगह में अप्रत्यय होकर के द्वय भी बनता है दो अवय वाला नहीं है एक कहना है ब्रह्मा नेह नानास्क ऐसा जो ब्रह्म है ऐसा है ब्रह्म सद्घन है चित्तघन है नित्य है आनंद है अक्रिय है एकम एवं अद्व्यय है इसलिए इस ब्रह्म में नाना ना कुछ भी आएगा ये पारमार्थिक सत्ता में जाने के बाद यह समझ जाएगा। हाँ। माने ठीक ब्रह्म में ही पहुंचना पड़ेगा आपको उस भाव में बैठेंगे तो ये कुछ नहीं तब बात हो जाएगा व्यावहारिक सत्ता से जरा उठना पड़ेगा आगे कहते हैं अंतरात्मा को जो तो आत्मरूप है अपना स्वरूप है वो ब्रह्म प्रत्येक शब्द का अर्था अंतरात्मा ये ब्रह्म कहने से फिर कहीं दूर होगा ऐसी बुद्धि होगी कहते हैं ना प्रत्येक है वो भीतर यही है यही ब्रह्म होता है इसी को फिल्टर करेंगे तो ब्रह्म रूप में दिखेगा फिल्टर करना पड़ेगा उपाधि को हटा करना फिल्टर है वो शुद्ध करना पड़ेगा अब जो जीप बना हुआ है इसको फिल्टर करना पड़ेगा ये कि ब्रह्म अलग है ये अलग नहीं है फिल्टर करना पड़ेगा एक गंदा जल और एक शुद्ध जल दोनों को एक करना हो तो क्या करना पड़ेगा मिलाएंगे तो ये कैसे एक होगा पहले इसको फिल्टर करना पड़ेगा जो गंदे जल को फिल्टर करो तो जल जल्द जलत जल्द एक हो जाता है तो ये जो गंदा बना हुआ है इसको फिल्टर करना पड़ेगा सब तो फिल्टर करने वाला बात है वो तभी आय ज्ञान कराएगा वो माने उपाधि को हटाना होगा या फिल्टर करना देहादी के साथ आपके जो तादाद में उसको हटाना पड़ेगा शरीर से अपने को अलग करो ना विचार से अलग करो फिल्टर हो गया तो उस काल में यह आत्मा अलग और ब्रह्म अलग नहीं भाग्य अब यह शरीर के साथ में चिपकाए भी रखना है और ऐक्य करना भी चाहे मूर्खता है संभव भी नहीं है शरीर से जरा अलग करना पड़ेगा विचार से आपके पास बुद्धि है विवेक से काम लेना होगा अपने आप को अलग करना पड़ेगा तो प्रत्यक है आत्मरूपी हो हमारे से भिन्न नहीं हो तो ब्रह्म ब्रह्म जो बोल रहे हैं प्रत्यक एक रसम कभी भी बदलाव नहीं आता उसमें उसमें न बचपन है न जवानी है न वृद्धावस्था है ये तो शरीर की अवस्था सारी एक रस रहता है हमेशा कभी बदलाव नहीं आता हो उसको एक रस बोलते आत्मा में कभी बदलाव नहीं है एक रस है और पूर्ण है व्यापक है पूर्णम और अनंत है अंत नहीं होता उसका विनाश नहीं होता ऐसा आत्मा है परिपूर्ण है और सर्वतोमुगम माने सभी वर्ग फैला हुआ है उसका अभाव कहीं भी नहीं है किसका आत्मा है व्यापक है एकमयवाद ब्रह्मा वो ब्रह्मा एक ही है वो उसके कोई शरीर नहीं अवयवादी नहीं है वो जैसा दूसरा भी नहीं है वो अकेला ही है और अन्य भी कोई नहीं है उससे भिन्न भी, भी कोई नहीं है एक ही है श्रुति तो कह रही है आपको अगर प्रत्यक्ष करना उसका स्वरूप तो आपको कहां जाना पड़ेगा सुस्रुप्ति में बैठ के विचार करना पड़ेगा समाधि में बैठिए सुश्रुति में बैठिए वहां एक ही आत्मा ही पाया जाता अन्य जगत भी पाया जाता माने ब्रह्म एक समाधि में तो ब्रह्म ही ब्रह्म पाया जाए आत्मा ही पाया जाएगा सुस्रुप्ति में भी केवल अज्ञान है बागी जगत तो नहीं है वहां से देखना होगा एक ही ब्रह्म है अहेय अयं अनाधेय अनाश्रय एकमेवा द्रह्म नेह नानास्त ये ब्रह्म शब्द जो सुनाई पड़ता है तो कोई ब्रह्म होगा वो ऐसा होगा ऐसा नहीं ये हमारे अपना स्वरूप की चर्चा है ये आत्मा ब्रह्म माने आत्मा ये जो आत्मा है ये शरीर का साक्षी जो आत्मा है जैसे मकान देखता है कोई व्यक्ति मकान से अलग है वैसे शरीर को देखने वाला जो तत्व है शरीर के गतिविधि को पता है ऐसा जो तत्व है वो आत्मा है वो तो क्रम कैसा है अभी तो ये बिगड़ी हुई अवस्था है ये शरीर में चिपटन है मैं पुरुष हूं स्त्री हूं ये भाव है ये आत्मा की बिगड़ी हुई अवस्था है इसको सुधारना है सुधारेंगे तो स्त्री पुरुष भाव से वो अलग दिखेगा आत्मा न स्त्री है न पुरुष है ये तो शरीरों में भेद है आत्मा में भेद नहीं होता आत्मा में कभी भेद नहीं होता एक ही सिद्ध होगा अहे्यम जिसका त्याग नहीं हो सकता अनुपादेयम ग्रहण भी नहीं हो पाता है हेय त्याग और उपादेय मैने ग्रहण ग्राह्य देखो त्यागना और पकड़ना छोड़ना और पकड़ना किसने होता अपने से भिन्न में होता स्वयं को न छोड़ सकता है ना स्वयं को पकड़ सकता है त्याग ग्रहण स्वयं में नहीं होता भिन्न में होता ये वस्तु मेरे से भिन्न है मैं छोड़ सकता हूँ उसको चाहे पकड़ सकता हूं अपने से भिन्न में ये दो होती है हेय और उपाधेय स्व से भिन्न में हुआ करता है मैं अलग हूं ये पुस्तक अलग है कोई तो भिन्न है तो इसको मैं त्याग सकता हूं छोड़ सकता हूं या ग्रहण कर सकता हूं ये वस्तु तो होता है हेय उपाधेय कभी उपादेय बनता है कभी हेय बनता है कभी ग्राह्य बनता है कभी त्याज्य बनता है किंतु अपने आप में ऐसा कभी त्यागना संभव नहीं है अपने आप को क्या छोड़ना किसको छोड़ेगा छोड़ना माने अपने से भिन्न को छोड़ना है और पकड़ना भी नहीं बनता अपने आप को ये भिन्न में होता है स्व से भिन्न में ग्रहण और त्याग होता है ये हमारा स्वरूप ऐसा है अहेयम अनुपावेयम का त्याग थ्या, भी नहीं हो पाता है इसका ग्रहण भी नहीं हो पाता अपना स्वरूप का ऐसा है त्याग ग्रहण नहीं होता इतना तो लौकिक दृष्टान से भी आप समझ सकते हैं आप कहीं यात्रा में जाएं, एक साथी साथ में हो तो उसको साथ रख भी सकते हैं त्याग भी सकते हैं जरूरतमंद में बीच में मनमोटाव हो गया वो अलग हो जाएगा आप अलग हो जाएंगे किंतु आप अपने आप को छोड़ के नहीं आ पाएंगे यात्रा से छोड़ के नहीं आ पाएंगे साथी को छोड़ के तो आ सकते हैं अपने आप को छोड़कर नहीं आ सकते क्यों स्वयं को छोड़ना बनता ही नहीं स्वयं स्वयं को कैसे छोड़ेगा ग्रहण भी नहीं होता प्यार भी नहीं होता स्वरूप ऐसा स्वरूप है स्वरूप, अनाधेयम अनाश्रय कहा आधार आधेय भाव भी नहीं किसी के ऊपर रहने वाला हो उसको आधेय बोलते हैं जैसे ये टेबुल पेपर पुस्तक है ये पुस्तक आधेय है आत्मा किसी के ऊपर रहता हो ऐसा नहीं है और कहते हैं आत्मा में कुछ रहता हो ऐसा भी नहीं है आश्रय भी नहीं हो तो माने अधिष्ठान आश्रय कल्पना का आश्रय कल्पित वस्तु हो तब तो आश्रय बने वास्तव में आश्रय कहाँ बनेगा रज्जु में सर्प की कल्पना करते हैं तो रज्जु को अधिष्ठान कहते हैं क्या कहते हैं वो कल्पित काल को लेकर के अधिष्ठान बोला वास्तव में सर्प है क्या वो बैठता है क्या वास्तव में वो सर्प है बैठता है ऋषि के ऊपर अधिष्ठान भी नहीं रज्जु अधिष्ठान कहना भी वो उसकी अपेक्षा से कहा कल्पित वस्तु की सत्ता को लेकर के कहा वैसे जगत कल्पित है तो आत्मा तो अकेला ही जगत है ही नहीं तो किसका आधार बनना उसने वो कल्पना कल्पनाकालीन जगत को लेकर के अधिष्ठान बोला गया वास्तव में वो अधिष्ठान होता नहीं क्यों अधिष्ठान होने के लिए दूसरा वस्तु चाहिए वस्तु है ही नहीं कोई उससे अतिरिक्त अन्य वस्तु कोई हो ना तो वहां भेजेगा आत्मा में वास्तव में वो अधिष्ठान ही नहीं होता अधिष्ठान भी उसको लेकर के कहा जब जगत कल्पना हो रही है मान्यता बनाई हुई है उस काल में देखो भैया इसका अधिष्ठान आत्मा है आश्रय है कहा और विचार दृष्टि में क्या जगत नाम की चीज ही नहीं मिलता है जैसे सर्प का अधिष्ठान लज्जू कहते हैं उस सर्प को मान करके अधिष्ठान कहा क्या कर? क्या, कर? क्या करके सर्प को मान्यता दी है करके मान्यता बनाई हुई है उसका तब अधिष्ठान कहेंगे इसको बाद में सर्प ही नहीं है ये बुद्धि होते समय रज्जू किसके अधिष्ठान बनेगी? जब वो सर्प का त्रैकालिक निषेध होगा अरे पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है कालांतर में भी यहाँ सर्प नहीं होगा ऐसा जो निषेध होगा उस काल में सर्प है ही नहीं वो कुछ भी नहीं का अधिष्ठान बन, बनता है कोई अधिष्ठान के लिए कोई वस्तु चाहिए ऊपर बैठने वाला आपको तो अधिष्ठान अपने आप का अधिष्ठान अपने आप नहीं होता है अधिष्ठान बनने के लिए दूसरे व्यक्ति का अधिष्ठान बनता है अधिष्ठान शब्द भी वो काल्पनिक का अवस्था को लेकर के प्रयोग किया गया है वास्तव में अधिष्ठान भी नहीं होता यही कहा अहेयम अनुपाधेयम आत्मा त्याज्य भी नहीं है ग्राह्य भी नहीं है कि त्याग और ग्रहण अपने से भिन्न में हुआ करता है स्वयं अपना स्वरूप न त्याग पाएंगे न ग्रहण कर पाएंगे उसको और अनाधेयम आधेय होता है ऊपर रहने वाले को आधेय कहते हैं जो बैठने वाला व्यक्ति को आधेय माने आत्मा किसी में रहता है ऐसा भी नीचे कोई पदार्थ हो उसके ऊपर आत्मा बैठता हो ऐसा भी नहीं आत्मा आधेय नहीं होता कहेंगे फिर महाराज अधिष्ठान होगा तो तो तो अनाश्रयम वो अधिष्ठान आश्रय एक चीजें अनाश्रय करके निषेध कर दे आश्रय भी नहीं बनता माने दूसरे कोई आत्मा में बैठता हो ऐसा भी क्यों दूसरा हो तब आत्मा आश्रय बनेगा दूसरा है ही नहीं ने। मेहनानास्थ स्मृति के आधार पर जब देखते हैं तो आत्मा छोड़कर के कोई वस्तु के नाम की चीज ही नहीं है कोई तो वहां किसका अधिष्ठान आत्मा ने होना तो अधिष्ठान शब्द भी वो काल्पनिक जगत को देखते हुए कहा होगा वास्तव में अधिष्ठान भी नहीं बनता आश्रय भी नहीं बनेगा आत्मा की जगह क्यों दूसरे कोई हाई ने कौन बैठेगा वहां बैठने। तो कोई बैठे तो नीचे वाला आश्रय होता है अधिष्ठान होता है कोई बैठने वाला है नहीं कोई व्यक्ति नहीं है उसके छोड़ करके क्यों नेहन नानास्त कि श्रुति का आधार है और सुश्रुक्ति आदि में हमने अनुभव भी किया है कुछ है ही नहीं वहां आत्मा छोड़कर कुछ आई भी नहीं कह रही है नहनानास्थ कि इसमें कुछ भी नहीं है और इधर सुश्रुक्ति आदि अवस्था की अनुभूति हमारे पास है वो अनुभूति भी हमारे पास है हम ही हम होते हैं उससे अतिरिक्त कुछ होता नहीं तो जो कोई है ही नहीं तो किसका अधिष्ठान बनना उसने ये अधिष्ठान शब्द भी बहुत नीचे बोला गया जब शारक इतने बुद्धि भाई ने मंद बुद्धि में बहुत निचली स्थिति में उस काल में अधिष्ठान अरे बाबा ये इसका कल्पना के अधिष्ठान है क्या क्यों कल्पना शब्द तो लगाते हैं वास्तव में जहां कल्पना होती है उसके अधिष्ठान होता ही नहीं क्यों कल्पित पदार्थ है ही नहीं किसका अधिश्ठान बनना उसने अतिष्ठान दिन घंटा आश्रय घंटा एक ब्रह्म एक अद्वय है ब्रह्म नेहना किंचन उस्में निर्गुण निष्कम सूक्ष्म निर्विक निरंजनम एकहना निर्गुणम निष्कलम सूक्ष्म निर्विकल्पम निरंजनम एकमेवा द्रह्म नेहना किंचना इन बातों को समझने के लिए आपको जरा व्यावहारिक जगत से ऊपर उठना पड़ेगा पारमार्थिक सत्ता में बैठ करके बोल रहा है यहाँ ये बात है ये निचली बात है बहुत ऊंची स्थिति की बात है हो व्यावहारिक जगत से उठना माने शरीर आदि को छोड़ करके अपने आप में होना पड़ेगा तब ये बातें समझ में ये स्थिति है मैंने बहुत ऊंची स्थिति की बात है। देखा जाता है वो ब्रह्मा आत्मा कैसा है निर्गुण है भून, भून, भून, कोई गुण नहीं वो सब निर्गुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण कोई गुण नहीं निर्गुण है वो और निष्कलम कला माने अवयव जैसे शरीर है हाथ पैर आदि अवयवों से युद्ध है नाक कान मुख सब इसके अवयव है ये रही, नहीं है वहां निष्कलम कला रही कला माने अवयव अवयव रही कोई अवयव नहीं है आत्मा का अवयव नहीं होता और सूक्ष्म है यह कि की का विषय ऐसा देखा जाए तो विचार रूपी दृष्टि से देखा जाता है आत्मा किसे ज्ञान रूपी चक्षु से देखना होता है उसको विमूढ़ा नान पश्यंती पश्यंती ज्ञान रूपी आंख चाहिए इस आंख का विषय नहीं की आत्मा ऐसा दिखाई दे जैसे शरीर दिखाई देता है ये आप भौतिक पदार्थों के जानने के लिए बनाया तो गया तो कहते हैं सूक्ष्म है वो आत्मा और निर्विकल्पम कोई आकार जैसे शरीर एक विशेष आकार से आकारित है पशु का शरीर अपने ढंग से आकारित है ये कल्प इसको कहते हैं विकल्प अपने अपने ढंग से जो आकारित हैं ये शरीर पशु शरीर चिड़िया का शरीर अपने अपने ढंग से आकारित है इन्हीं कहते हैं विकल्प विशेष रूप से दिखाई देते हैं ऐसा नहीं आता, आत्मा निर्विकल्प है माना आत्मा ना मनुष्य जैसा ना पशु जैसा ना चिड़िया जैसा उसका कोई आकार नहीं है मेरा आकार है। ऐसा है आत्मा निर्विकल विकल्प रही विकल्प मैं विशेष जो आकार है प्रत्येक प्राणी के अपने एक आकार होता है जैसे मनुष्य का आकार ही है जोहा कानना आकार पशु के आकार अलग है पक्षी के आकार अलग है देवताओं का आकार कुछ और है भूत प्रेत का कुछ और है किंतु कोई आकार नहीं है जिसमें आत्मा में कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं है ऐसा आत्मा है, ये शरीर आप नहीं है आपका स्वरूप ऐसा है कोई आकार नहीं है, और निरंजनम अंजन कहते हैं पहले के जमाने में जो माताएं आंख में काजल जो बोलते थे अंजन कोई कालापना वहां कोई दूषित करने वाला तत्व नहीं है उसको कहते हैं निरंजन जो उसको दूषित करने वाला कोई तत्व नहीं देखो आत्मा को दूषित नहीं करता आपके देवकू के कारण आत्मा दूषित हो रहा है अलग बात है आकाश को कोई दूषित कर सकता है यहाँ पर बहुत कुछ गंदगी डाल दे आकाश दूषित नहीं होगा तो वो निर्भय आग लगा दे जलेगा नहीं दूषित नहीं कर सके आकाश अन्य पदार्थ जल जाएंगे आकाश नहीं जलेगा बम पड़ जाए आकाश फटेगा नहीं निर्भय वो दूषित वही नहीं सकता किसी भी तरह से क्योंकि तो जो सावे पदार्थ होते हैं वो दूषित हो जाते हैं आत्मा आत्मनिर्भय है भाए भाए भाए भाए वो दूषित होने की संभावना ही नहीं वायु का अवय है हनुमान से सिद्ध होता है वायु में अवय है वायु वायु सावय पदार्थ है जो दौड़ रहा है क्रिया हो रही है कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है ज्यादा अवैव आता है तो आपको उड़ा देता है कम अवैध आने पर आपको कुछ नहीं करता है इतना तो ख्याल है अवयव है बाल, जो ज्यादा वायु का से क्या होगा ज्यादा अवैध जुड़ गया है वो तो देखना सभी विषय देखने से ही नहीं हनुमान से सिद्ध तो होता है उसके जो क्रिया है वायु की क्रिया जो पत्ते आदि को उड़ाना वृक्ष को हिलाना इस क्रिया के द्वारा वायु का वायु भय करके मानना पड़ता है ऐसी स्थिति है सावय वायु साव सावे। जल तेज पृथ्वी जल तेज वायु चार पदार्थ सावै ये पारती है ये भी सावे है वायु सावे है। क्यों अगर निर्भय होता ना जैसे आकाश का कभी कम कभी ज्यादा अनुभूति होती, होती है क्या आपको कभी कम कभी ज्यादा वायु में कभी कम कभी ज्यादा अनुभूति है इसके मतलब ज्यादा के लिए पंखा में जो बटन खोलते हैं माने ज्यादा अवय चाह रहे हैं आप उसका ज्यादा धक्का चाह रहे हैं ज्यादा धक्का माने ज्यादा अवय आएगा उसका तो अवैध आएगा कते तो तो तो निर्गुणम निष्कलम सूक्ष्म निर्विकल्पम निरंजनम का यह आत्मतत्व तो जो ब्रह्म है निर्गुण तीनों गुणों से रहित है और कला मान अवय रहित है और सूक्ष्म है निर्विकल्प मैंने विशेष आकार से आकारित नहीं है लंबा, चौड़ा काला गोरा ऐसा आकार से आकारित नहीं है और निरंजन माने किसी के द्वारा भी दूषित नहीं है आत्मा को दूषित कभी कर नहीं है हाँ अज्ञान से दूषित कर रखा यह बात अलग है, है आत्मा कुछ और मान्यता बनाई कुछ आपकी मान्यता से वह बिगड़ता नहीं है मरुभूमि में आप जल की कल्पना कर लीजिए बड़ा भारी तालाव समुद्र की कल्पना कर लीजिए क्या मरूभूमि में कीचड़ बनेगा कि नहीं बनेगा आपकी कल्पना से तो कल्पित पदार्थों के द्वारा अधिष्ठान दूषित कभी होता नहीं है रज्जू में सर्प की कल्पना आपने कर दी सर्प में बहुत जहर होता है वो बाद में वो रज्जू जब पकड़ेंगे आप तो जहर आपको लगेगा कि नहीं लगेगा क्यों है तो दूषित नहीं कर सकता कल्पित पदार्थ अधिष्ठान को दूषित कर नहीं सकता वो सर्प रज्जू को दूषित नहीं कर सकता क्यों वास्तव तो में है ही नहीं वो क्या दूषित करना उसने तो निरंजनम कहा एकमेवा द्वयम ब्रह्म वो एक ही है अद्वय है ब्रह्मा। नेह नाना स्थिति इस आत्मा में नाना कुछ भी नहीं नाना शरीरादि में है आत्मा में नाना पना नहीं। बना नहीं है ऐसा देखना ये विचार बना, मनोभाव ऐसा बना। अनिरूप्य स्वरूपं यन् मनोवाचा मगोचरं एकमेवाद्वयं ब्रह्मा नेह नानास्ति किञ्चन अनिरूप्य स्वरूपं यन् मनोवाचा मगोचरं एकमेवाद्वयं ब्रह्मा नेह नानास्ति किञ्चन अनिरूप्यं जिसका निरूपण होता है जिसके बारे में हम कथन करते हैं उसको निरूप्य बोलते हैं ये पुस्तक निरूप्य है हम इसके बारे में अपने शब्दों के द्वारा इसको विषय बनाते हैं निरूप्य आत्मा ऐसा निरूप्य नहीं है किसी शब्द आदि के गति नहीं होगा अनुरूप्य है निरूपण नहीं किया जा सकता ऐसा है ऐसा है करके आत्मा का निरूपण करना मुश्किल है अनिरूप्य पदार्थ है।, है वो तो लक्षणादृति से लेना है निरूपण दूसरे का करना कभी कभी क्या होता है आत्मज्ञान इस तरह से करना है जैसे लड़की को सुन के डांटना बहू को सुनाना ऐसा होता है वहां दोनों काम होता है एक क्रिया इधर होती है ज्ञान दूसरी तरफ हो जाता है घरों में ऐसा चलता है काम बिगाड़ दिया बहू ने अब बहू को नई नई आई है तो डांटना ठीक नहीं है तो डांटेंगे लड़की को अब समझ जाती है बहू वो डांट मेरे लिए है, है। ऐ, होता वहाँ ऐसे होता समझ तो जाती हो क्यों ये लोग डांट नहीं पा रहे हैं उसको अभी अभी नहीं आई है काम बिगाड़ा उसने किन्तु जान बुझे डांट इधर होगा लड़की की तरफ होगा बहु समझती है आगे से वो गलती नहीं करेगी समझ जाती है सुनाना लड़की को फटदारना बहू को सुनाना जैसा है यहां जब वाणी का विषय बनाते हम स्वगुण ब्रह्म को बनाते हैं माया विशिष्ट को वाणी का विषय है बनाते हैं उसके लक्षणावृत्ति के द्वारा उस निर्गुण को जानते प्राप्त था, करते हैं ब्रह्म का निरूण होता है सगुण ब्रह्म का निर्गुण होता है किसका होता है माया विशिष्ट जो ब्रह्म है वो निरूप्य है किंतु निर्गुण ब्रह्म निरूप्य नहीं होता वो तो लक्षणावृत्ति से जाना जाता है शक्तिवृत्ति से वहां शब्द नहीं पहुंचा पाएंगे आप अनुप्य है शक्ति वहीं तक जाती है सगुण ब्रह्म तक शक्ति आपकी वाणी की शक्ति काम करती है निर्गुण लक्षित होता है लक्षणावृत्ति से जानना है अनिरूप्यमेंगे ब्रम्मा ही तो है सगुण ब्रह्म तो सभी ये ब्रह्म ही होते हैं सभी शेष में छोटे बड़े भाव सब ब्रह्म ही है ये ऐसा बनता तो है अनिरूप्यम कहा अनिरूप्य स्वरूपम जिसका स्वरूप का निरूपण करना संभव नहीं है क्यों वाणी वहाँ तक जा नहीं पाती ये तो बात वो निवर्तन थे अपराप्त आनंदो ब्रमणो विद्वान नबी देती कुछ होता है णी का विषय नहीं बनता वो वाणी जिससे प्रकाशित होती है यद वाचा अनविद्यतम ये नबाद अव्युदय थे तदे तो ब्रह्मतम विद्दी वेदम ये तुम को आश जो जिस तत्व तो को वाणी प्रकाश नहीं कर सकती यद वाचा अनविद्यतम वाणी के द्वारा बोला नहीं जाता है जिसके लिए बाकी पुस्तक आदि के लिए तो बाणी बोल देती है इस सबके लिए बोल देती है कि हमू गए हम गए तो बाणी के द्वारा जिसका कथन नहीं हो पाता और जिसके संबंध प्राप्त करके बाणी बोलने की सामर्थ्य प्राप्त करती है ये न बाघ अभ्युदय जिसके द्वारा बाणी बोली जाती है उसको ब्रह्म समझना जिसकी तुम उपासना करके ब्रह्म नहीं है, माने निर्गुण ब्रह्म नहीं होता सगुण में होते हैं सारे और यहां की चर्चा निर्गुण की चर्चा है यह जो सगुण में बैठते हैं फिर द्वैत भाव है उपास्य भी है उपासक भी है सब कुछ होता हो यह निर्गुण वाली चर्चा है वास्तविकता यह है अनिरूप्य स्वरूप हम यथ जो ऐसा तत्व है जिसका निरूपण करना संभव नहीं ऐसा स्वरूप है वाणी वहां पहुंच नहीं पाती मन सोच नहीं सकता जिसकी सत्ता से मन काम कर रहा है उसको मन कैसे विषय बनाएगा जिस अग्नि से जलने वाली लकड़ी होती है वो लकड़ी अग्नि को जला सकती की नहीं अपने को जलाने वाले को क्या जलाएगी वैसे जिसके सत्ता से ये सब के सब अपना व्यापार कर रहे हैं मन वाणी इंद्री जितने भी हैं वो उसको कैसे प्रकाशित करेंगे ये कर अनुप्त स्वरूपम यथ मनोवाचा हम अगोचर में कहते हैं मन और वाणी का विषय नहीं है गोचर बने विषय अगोचर बने अभिषय है न वहां मन सोच पाता है न वाणी बोल पाती है जब मन और बाी का विषय नहीं तो अन्य इंद्र का विषय तो बहुत दूर रहे अन्य इंद्रिया कुछ दूरी तक के पदार्थ ग्रहण करते हैं वर्तमान कालीन पदार्थों को ग्रहण करते हैं ऐसा स्वभाव है चक्षु कुछ दूरी तक विषय का ग्रहण करती है वैसे घ्राण वैसे त्वक हाँ वैसे चक्षु वैसे आपकी रसना एक क्षीमा है इनकी, उसके बाहर नहीं जा सकते। किंतु मन और वाणी बहुत दूर जाते हैं मन और बाी के विषय बहुत लंबा हो जाता है जो व्यक्ति आज यहाँ नहीं आया, हमारे से चले गए अतीत हो गए उनके भी विषय बना देता है कौन मन सोचता है आकार बना देता है बाणी शब्दों के द्वारा उनके बारे में अतीत राजाओं की चर्चा करती है बाणी जो विषय वर्तमान में नहीं है अतीत कब के हैं सती बातें चलाते हैं और भावी पदार्थों का भी विषय बनाने की शक्ति यही है भविष्य अभी हमारे सामने जो पदार्थ नहीं है भविष्य में आने वाले हैं उनको भी ये सामर्थ्य रखते हैं कौन मन और बाणी में ऐसी शक्ति है ऐसा होगा ऐसा होगा मन वो बाणी बोलती है भविष्य की को बोलती है और मन भी सोचता है कल्पना कर करके जाता है भविष्य की ओर भी जाता है बाकी इंद्रियों की गति नहीं तो विषय ग्रहण में सबसे बड़े हैं ये दोनों जो वर्तमान में भी ऐसा है अन्य इंद्रिया तो एक तक की विषय ग्रहण करेगी दो किलोमीटर की दूरी पर चक्षु बस की बात नहीं है कुछ ग्रहण कर दे वहां हूं चीज है अदवाइज दीवाल के पीछे क्या है चक्षु का विषय नहीं है। और सूक्ष्म जो पदार्थ होगा आपका विषय यही होने पर भी नहीं आएगा न कि सूक्ष्म होगा तो आप ग्रहण नहीं कर पाएगी और व्यवहित होगा दीवाल आदि के द्वारा व्यवधान पड़ा होगा वो तो चक्षु नहीं बता पाती क्या चीज है नहीं कर सकती और भूर होगा विपर्कृष्ट पदार्थ होगा चक्षु का विषय नहीं होगा मन और वाणी का विषय वो भी हो होगा बड़ी शक्तिशाली है इसलिए ये दो का जब निषेध कर देते हैं तो प्रधानमल निवारण न्याय होता है जब ये दोनों के विषय नहीं तो अन्य की क्या विषय होगा माने केवल मन और वाणी का विषय नहीं करके आता है ये दो बात हो निपरतन दिया अन्य इंद्रियों का विषय होगा ऐसी कल्पना बिल्कुल आप कर सकते क्यों इतने बड़े भी जो फेल हो रहे हैं तो बाकी किस खेती की मूलिया अन्य इंद्रिया इसलिए विषय बना दो कहते हैं प्रधानमल निबर आया एक सबको जीतने वाले को जीत दिया एक को तो सब हार गए वो सबसे बड़े को जीता है तो वो सब हार गए ऐसा होता है तो अनुरूप स्वरूपम यद भनो बाचा बाचा मगोचरम मन बाणी का जो विषय नहीं है एक में बात व्रह्म वो एक ही है अद्वय है नेह नानाज की इसलिए अनेक नाम की चीज नहीं है सात Sat वो असत्य नहीं है ने है वो आत्मा है सत्य और समृद्धम वैभवशाली है बहुत बड़ा वैभव है जितना बड़ा जगत बनाने की शक्ति है उसमें वैभव है और स्वतः सिद्ध है किसी के द्वारा बना हुआ नहीं है वो जैसे शरीर आदि ना माता पिता नृद्ध बन जाते ये बनता है अन्य के द्वारा तैयार होता है ऐसा नहीं वो स्वतः सिद्ध है उसी कोई माँ बाप नहीं है मेरे कारण रहित है वो उसका कोई कारण नहीं अन्य पदार्थ कोई भी जगत में होगा कोई न कोई कारण होगा उसका एक आत्मा उसका कोई कारण नहीं है स्वतः सिद्ध है और शरीर के लिए वो भी है प्रारो तो मुख्य है और माता निमित्त कारण है वो भी है देखो एक कार्य के लिए कारण कई होता है एक ही नहीं होता जैसे एक घर बनाना हो मिट्टी चाहिए खाली मिट्टी से भी घट नहीं बनना है पानी भी चाहिए वो भी कारण है उसका उसके लिए जितना जरूरत पानी चाहिए वो भी कारण है चक्र भी चाहिए जिसमें रख करके काम करना है चक्र घुमाने के लिए दंड भी चाहिए और बनाने वाला व्यक्ति भी चाहिए वो सब कारण है ये इसमें एक कोई कम होगा तो घट बनने वाला नहीं है और एक रशि होती है घर तैयार होता है नीचे से काटने के एक सूझली होती वो उसकी भी जरूरत है वो वो भी कारण है उसका एक ही कारण से कोई कार्य होता नहीं है कई कारण जुड़ जाते हैं सिर्फ तो कार्य होता है उसमें प्रधानता एक में दी जाती है कभी मिट्टी को प्रधानता देते हैं घर के लिए कभी दंड को कभी चक्र को ये करके व्यवहार होता है ये कारण है करके बोला जाता है ये नहीं कि एक ही कारण केवल माता पिता ही कारण है प्रार्थे भी कारण है ईश्वर भी कारण है आपको यहाँ पहुंचाया हुआ है और ईश्वर की इच्छा कारण है ये शरीर बन जाए ईश्वर का ज्ञान कारण है ऐसा होगा एक आकार बनेगा हाँ कई कारण एक ही नहीं होता माने अनेक कारण मिलकर के एक वस्तु बनता है एक ही कारण से कोई वस्तु बनता नहीं जब कोई भी कार्य हमारे सामने होता है तो उसका कारण ढूंढने पर अनेक पाया जाता है तो ये स्थिति है सत्य कहा वो आत्मा सत है और समृद्धम वैभवशाली है वो ऐश्वर्य संबंध है कैसा ऐश्वर्य उसके पास देखो आत्मा ऐसी चमत्कार है ऐसा ऐश्वर्यशाली है ऐसा जादू जानता है जागृत में अभी बैठा हुआ है जब स्वप्नों में जाता है इनको सबको यहीं छोड़ कर जाता है कुछ नहीं लेता साथ ये शरीर को भी यहीं छोड़ देता है ये इंद्रियों को भी यहीं छोड़ देता है सो तुम्हें स्वप्न में जाता है सातकाल ऐसे नगर बना देता है ऐसा पहाड़ बना देता है पर्वत बना देता ऐसे वैभव है उसके पास वहां कोई मटेरियल कुछ भी नहीं है ये नहीं कि जागृत से कुछ सामान लेके चला गया कुछ नहीं अकेला जाता है जागृत से सौंपने में जाते समय ये शरीर भी यही छोड़ देता है बिस्तर पर और जो जरूरत पड़े तुरंत तैयार तो कर जा इतनी शक्तिशाली है वैभव है उसके पास जगत की सृष्टि स्थिति लय करने वाला युक्ति शक्तिशाली वैभव ये वैभव वाला है आत्मा और स्वतः सिद्ध है किसी से बना हुआ नहीं है और शुद्ध है अपवित्रता नाम निशान नहीं शुद्ध बिल्कुल शुद्ध प्योवर है हो रहा? बिल्कुल प्योर ऐसा है आत्मा और बुद्धम माने तो ज्ञान स्वरूप है वो तो कोई जड़ नहीं समझना उसको बुद्ध मान ज्ञान बुद्ध अवगमन धातु से निष्ठा प्रत्यय करके बुद्ध शब्द बनता है ज्ञान ज्ञान स्वरूप है और अन्य दृश्य कहते हैं देखो जिसके लिए अमुक व्यक्ति ऐसा है करके जो तो बोला जाता है वो जैसा है कहते हैं एक सादृश्य के द्वारा उपमा के द्वारा हम चलते हैं अमुक व्यक्ति कैसा है देखा नहीं है एक ने पूछा तो दूसरे द्वारा अमुक जैसा होता है तो सादृश्य प्रयुक्त तो व्यवहार होता है उसको उपमा बोलते हैं सादृश्य बोलते हैं वो उसका कोई है आत्मा कैसा है अमुख जैसा ऐसा व्यक्ति मिलेगा बाकी पदार्थों के लिए मिल जाता है चोर ये चोर कैसा है क्या तो वो चोर जैसा है एक दृष्टांत मिल जाता सबका सादृश्य मिलता है ये महात्मा कैसे हैं, क्या वो महात्मा जैसा ऐसा मिल जाता किंतु अनिदृशम का जहां ईदृशम बोला जाता वो ये जैसा ऐसा बोला जाता जिसको उपमा बोलते हैं सादृश्य बोलते हैं सादृश से घटित हम व्यवहार करते हैं वो आत्मा में नहीं होगा आत्मा जैसा और कोई है ही नहीं किसको उपमा देंगे आत्मा के लिए आत्मा कैसा है वो तो आत्मा जैसा ही है। आत्मा कोई मनुष्य जैसा गलत हो गया मनुष्य जैसा होता है गाय जैसा नहीं वो तो बस अनिद्र सम्मान उपमा रहित है उसके लिए कोई उपमा नहीं दी जाती है नहीं कोई दूसरा वो जैसा अगर वो जैसा व्यक्ति कोई होता तो आत्मा के बारे में पूछना पर वो जैसा बोलते वो जैसा कोई है ही नहीं अनिदृषम ईदृश करके नहीं बोला जाता आत्मा इस प्रकार है ऐसा कहना नहीं बनता अनिदृषम ये कहा एकम नेह नाना वो ब्रह्म एक ही है अद्वैय है स्वगतम सजातीय विजातीय तीनों वेदों से रहित है और इसमें कोई नाना भेद अनेकत्व नहीं है माने पारमार्थिक सत्ता से बोल रही सत्ता से।, से थोड़ा आप ऊपर उठें उठे तो समझने आएगी और व्यावहारिक सत्ता में बैठने पर ये बातें समझ में नहीं आएगी ये यह मानी एमए के ग्रंथ है ये एमए में, में जब देखी जाता है, एक शिशु कक्षा में होता है वहां से चलते चलते एमए में, में पहुंचने के बाद में वे तो वही वर्णमाला वही होते हैं किंतु वहां के शब्द वहाँ का अर्थ कुछ और आ जाता है छोटे बच्चों के लिए काका नाना पापा ऐसे करके सिखाया जाता है वही पा, वही आ वही वहाँ भी, भी लगता है या में भी लगता है वर्ण तो वही होते हैं किंतु वहाँ के शब्द कुछ और होते हैं अर्थ कुछ गंभीर शब्द आ जाते हैं वही क से क से जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है वर्ण तो वही होते हैं जिस भाषा में जो वर्ण होगा शुरू में पर्णमाला में उसको पढ़ाया जाता है और एमए तक वही बार से काम करना है अक्षर तो वही उनको ई एमए के लिए अलग से अवसर तो लाते नहीं है और शिशु कक्षा के जो अक्षर होते हैं वही पढ़ता है एमए में भी किंतु उसके बुद्धि चित्र होती जाती है उस ढंग के उसको विषय दिया जाता है तो वैसे ये पारमार्थिक सत्ता में स्थिति बोलने का समेत हो गया